स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद उनके उपदेशों की विशेषता स्वामी अभयानंद भरत महाराज मैंने पूज्य विज्ञानानंद महाराज को बेलूर मठ में देखा है इलाहाबाद में उनका सानिध्य प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ था वे बीच बीच में बेलूर मठ आते थे पर अधिक दिन नहीं रहते थे संघ के अध्यक्ष होने पर भी इलाहाबाद के मुठ्ठीगंज के आश्रम में रहते थे जो हो उन्हें बेलूर मठ में देखने का सौभाग्य और कुछ बातचीत सुनने का अवसर मिला है मैंने उनके आचरण उपदेश और दृष्टिभंगी के विशेषत्व का अनुभव किया है एक दिन की बात है वे मुख्य मठ भवन की ऊपरी मंजिल में जिस कमरे में भक्त लोग उनका दर्शन करते थे उसमें एक कुर्सी पर बैठे थे मैं भी वहीं था संभवतः मठ विषयक कोई बातचीत उनके साथ हो रही थी इसी समय एक नव नवदीक्षित युवती ने कमरे में प्रवेश कर कातर स्वर में कहा गुरुदेव आपसे एक निवेदन है दया करके सुनिए वे एकांत में बात करना चाहती है यह सोचकर मैं जाने के लिए खड़ा हुआ महाराज जी ने हाथ के इशारे से मुझे बैठ बैठे रहने को कहा और युवती से कहा बोलो माँ क्या कहना चाहती हो संकोच मत करो सिस्या ने धीरे धीरे कहा महाराज ससुराल में मैं सबसे छोटी बहू हूँ जो ही संसार के बहुत से काम करते हैं उसके ऊपर सबसे छोटी होने के कारण सदा सर्वदा गुरुजनों के छोटे मोटे आदेशों का पालन करना पड़ता है सुबह सोकर उठने के बाद से सारे दिन काम चलते रहते हैं जरा सा भी समय नहीं मिलता दीक्षा के समय अपने जब ध्यान और प्रार्थना के बारे में जो कहा था यदि कार्य के दबाव के कारण वह सब न कर पाऊँ तो अपराध होगा ऐसे में मैं क्या करूँ कृपया मुझे बता दें बहू की बात सुनकर महाराज जी ने स स्नेह उससे कहा ठीक है तो कहा तुम क्या करोगी अच्छा तुम दिन में दो बार खाना खाती हो ना उस समय पर किसी का हाथ तो नहीं पड़ता नहीं महाराज उस समय और कोई काम नहीं रहता ठीक है रात को सोते समय निश्चय ही थोड़ा खुद का समय हाथ में रहता है हाँ महाराज पर उस समय बहुत थकी रहती हूँ सुनो प्रतिदिन खाने के पहले स्थिर होकर मन ही मन एक बार उन्हें पुकारना ठाकुर का नाम लेकर उनको निवेदन करके उसके बाद खाना केवल खाना खाने के समय ही नहीं जो कुछ भी खाओ उसके पहले उनको पुकार लेना नाम ले लेना और रात को सोते समय यदि जब ध्यान न कर पाओ तो भी कम से कम एक बार समस्त वन प्राण से उन्हें प्रणाम कर लेना इसमें कोई गलती ना हो और यदि थकान ना हो तो उस दिन थोड़ा जब कर लेना इतना तो कर सकोगी हाँ महाराज कर सकूंगी तो फिर आपातः ऐसा ही करो बाद में जब ठाकुर तुम्हारे काम का बोझ कम कर देंगे तब तुम भी तुम्हारे जब ध्यान का समय बढ़ा लेना ठीक हो तो हाँ महाराज महाराज जी के उपदेश से महिला बहुत शांत और आश्वस्त प्रतीत हुई वह गुरुदेव की चरण वंदना कर विदा हुई जब वह युति महाराज जी को अपनी समस्या बता रही थी तब उसकी वृद्धा सास दरवाजे के पास खड़ी थी और उसने सारी बातचीत सुनी थी उसने भी महाराज जी से अभी ही दीक्षा ग्रहण की थी बहू के जाते ही वह तेजी से कमरे में आई और गुरुदेव को कहा उसको जिस प्रकार कहा इस प्रकार मेरी भी कोई व्यवस्था कर दीजिए महाराज संसार के कार्यों के बोझ के कारण मुझे भी पूजा के लिए समय नहीं मिलता लेकिन इस बार महाराज जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए स्पष्ट शब्दों में बोले नहीं नहीं आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी दीक्षा के समय मैंने जैसा कहा है उसी प्रकार नियमित रूप से जब ध्यान करना होगा कम करने से काम नहीं चलेगा वह तो बच्ची है उसकी बात दूसरी है बाद में वह भी ठाकुर को पुकारने का समय निकाल लिया करेगी आपकी उम्र हो गई है आप पूजा का समय कम क्यों करना चाहती हैं आपका आवेदन अस्वीकार्य है उनमें संसारियों के प्रति बहुत करुणा और सहानुभूति थी पर आवश्यकता होने पर वे कठोर भी हो जाते थे वह कठोरता भक्त के कल्याण के लिए ही होती थी उनकी कठोर प्रती होने वाली बात में भी एक स्निग्ध कुतूहल का सुर रहता था पुज्य विज्ञानानंद महाराज दिखावा पसंद नहीं करते थे इस संबंध में एक घटना बताता हूँ वे परम करुणा में थे जो उनसे प्रार्थना करता उस पर ही वे कृपा कर देते थे एक बार मठ में एक पुरानी भक्त उनके पास आई इधर उधर की बातचीत के बाद वे उसे उस दिन ही दीक्षा देने के लिए राज़ी हो गए पर वह महिला उस दिन की दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं थी यानी प्रणामी के रूप में जितने रुपये देने की उसकी इच्छा थी वह उसके पास नहीं थे कुछ कुंठित सी होकर वह मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैं उसे तीस रुपये का ऋण दे सकता हूं? पहले तो मैंने सोचा कि पूछूं कि इतने रुपए क्यों चाहिए किंतु उसे बहुत व्यग्र और चिंतित देखकर कर तीस रुपये निकाल दे दी बाद में पता चला कि ये रुपए उसने दीक्षा के बाद गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप दिए थे घटनाक्रम से उसकी दीक्षा के कुछ समय बाद ही मैं पूज्य विज्ञानानंद महाराज के कमरे में गया महाराज जी कुछ अप्रसन्न दिखाई दिए टेबल पर देखा दस रुपये के तीन नोट महाराज जी ने उन्हें उंगली से दिखाकर कहा देखो दक्षिणा की बाहर उनके संदूक में क्या रुपये रह नहीं सकते इतने रुपये देने का क्या अर्थ है ऐसा बाहुल्य मुझे अच्छा नहीं लगता रुपये देकर भक्त विश्वास को खरीदा नहीं जा सकता संभवतः यही वे कहना चाहते थे ऐसा बाह्य आडम्बर हानिकारक है यही संकेत उनके असंतोष से प्रकट हुआ था वे कम बोलते थे उससे ही श्री ठाकुर के इस त्यागी साधक शिष्य की पहचान हो जाती थी सन 1938 में श्री श्री ठाकुर के जन्मोत्सव के उपलक्ष में वे अंतिम बार बेलूर मठ आए थे साधारण उत्सव के बाद वे इलाहाबाद लौट गए मुझे याद है मैंने उन्हें कहा था कि श्री ठाकुर के मंदिर के फाटक का निर्माण लगभग हो चुका है और पूरा होने पर हम लोग उन्हें सूचित करेंगे तब कृपा करके इलाहाबाद से आकर उस फाटक का विधिवत उद्घाटन कर दीजिएगा महाराज ने मेरा निवेदन सुना पर कुछ उत्तर नहीं दिया महाराज जी के इलाहाबाद जाने के दिन उनके साथ में हावड़ा इस्टेशन गया रेल में उनके बैठने के बाद अवसर पाकर मैंने पुनः उनसे प्रार्थना की महाराज मेरी प्रार्थना को याद रखिएगा मंदिर के फाटक का उन्मोचन आपको ही करना होगा इस बार मेरी ओर देखकर धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को हिलाकर असम्मति प्रकाश कर कहा देखो मेरे द्वारा जो करवाना था ठाकुर ने करवा लिया है अब मेरे द्वारा और कुछ नहीं होगा अब बचे हुए कार्य अन्य लोग करेंगे महाराज जी जानते थे कि उनके शरीर त्याग का दिन निकट है ये बातें वे स्पष्ट रूप से नहीं कहते थे मेरे अनुरोध के माध्यम से इलाहाबाद जाने के दिन उन्होंने बता दिया कि बेलुर मठ की वही उनकी अंतिम यात्रा थी इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही सन उन्नीस की 25 अप्रैल को इलाहाबाद में उनका महाप्रयाण हुआ बेलुरमठ अप्रैल उन्नीस संस्मरणों से उद्धरित